यत परब्रह्म सर्वात्मा कैवल्योपनिषद्रहत जो परब्रह्म परमेश्वर समस्त भूत प्राणियों की आत्मा है जो सभी कार्य कारण रूप जगत का महान आयतन आधार है जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है नित्य है वह तत्व ही हो तुम वही हो जागृत स्वप्न सुसुप्त आदि प्रपंचम यकाशते तद्रहति सर्वबंध प्रमुचते जागृत स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था आदि जो प्रपंच प्रतिभाषित है वह परब्रह्म रूप है और वही मैं भी हूँ ऐसा जानकर जीव समस्त बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है श्री सुधाम भोक्ता भोगस् यद्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदाशिव मय्य सकल जायिव मैसर्वं प्रतिष्ठित मयि सर्व लय जाति तद्रह्मादय तीनोंवस्थाओं जागृत स्वप्न और सुसुप्ति में जो कुछ भी भोक्ता भोग्य और भोग के रूप हैं उनसे विलक्षण साक्षीूप जिनमय स्वरूप वह सदाशिव स्वयं मैं ही हूँ मैं ही स्वयं व ब्रह्म हूँ मुझमें ही यह सब कुछ प्रादुर्भूत हुआ है मुझमें ही यह सभी कुछ स्थित है और मुझमें ही सभी कुछ विलीन हो जाता है वह अद्वैय ब्रह्मरूप परमात्मा मैं ही हूँ अड़ोरणीया नह तहान विश्वमहम विचित्रम पुरातनो हम पुरातनोहम पुरुषोहमीशो हम शिवरूपमस्मी मैं परब्रह्म अणु से भी अणु अर्थात परमाणु हूँ ठीक ऐसे ही मैं महान से महानतम अर्थात विराट पुरुष हूँ यह विचित्रताओं से भरा पूरा संपूर्ण विश्व ही मेरा स्वरूप है मैं पुरातन पुरुष हूँ मैं ही ईश्वर हूँ मैं ही हिरण्यमय पुरुष हूँ और मैं ही शिवस्वरूप परमात्म तत्व हूँ अपनी पादित शक्ति पशाम्य चक्षुषणम्य कर्म कर्ण अहम विजात रूप न चाति वेत्ता मे सदा वेदरनेकैरहमे वेद्यो वेदात चाहम वह हाथ पैरों से रहित होते हुए भी, भी सतत गतिशील है जो चिंतन से परे है ऐसा शक्ति स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ मैं नेत्रों के अभाव में सभी कुछ देखता हूँ कानों के बिना भी सब कुछ श्रवण करता हूँ बुद्धि आदि से पृथक होकर भी मैं सब कुछ जानता हूँ किंतु मुझे जानने वाला कोई नहीं है मैं सदा ही चित स्वरूप हूँ समस्त वेद उपनिषदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ मैं ही वेदांत का करता हूँ और वेद वेदता भी स्वयं मैं ही हूँ न पुण्य पापे मम नाशो न ना जन्म जन्मदेहे इंद्रिय बुद्धिस्ति न भू विरापो न चवनि रस्ति न चाटिलो में नाम्बरम च मुझ ब्रह्म को पुण्य पापादि कर्म स्पर्श नहीं करते मैं कभी विनष्ट नहीं होता और न ही मेरा कभी जन्म ही होता है न मेरे शरीर मन बुद्धि और इंद्रिया ही हैं मेरे लिए न भूमि है न जल है न अग्नि है न वायु है और न आकाश तत्व ही है <स्थाँगा> पर गुहाशय निद्वित समस्तसाक्षी सदसदिहन प्रयास शुद्धम परम यद्रौद्रिय मधीते सौक्तिपूपू स आत्मपूति सुरुरापापू स ब्रह्म पू तो स सुवर्णस्ते सकता पूरा श्रवि सर्वदा जपेन् जो भी मनुष्य अविनाशी ब्रह्म को इस प्रकार से जुहा अर्थात बुद्धि के गहर में स्थित निष्कल अंगहीन एवं अद्विती सत सत्य परे तभी के साख्य रूप में विद्यमान जानता है वह पवित्रतम परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जो भी मनुष्य इस सत्युद्र का पाठ करता है वह अग्नि के सदृश पवित्र हो जाता है वायु की भांति गतिशील रहते हुए सुचिता का वर्ण करता है वह सुरापान और ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त हो जाता है उसे स्वर्ण की चोरी का पाप भी नहीं लगता सुबह शुभकर्मों से उसका उद्धार हो जाता है भगवान शिव के प्रति समर्पित हो वह अभिमुक्त स्वरूप को प्राप्त कर लेता है इसलिए जो मनुष्य आश्रम से अतीत हो गए हैं उसे उन परमहंसों को सर्वदा या फिर कम से कम एक बार इस उपनिषद का पाठ अवश्य करना चाहिए अनेन अनोती संसाराणवनाशनम तस्माद विधिव कैवल्य कैवल्यं कैवल्य पदमशनुत इससे उस विशेष इस ज्ञान की प्राप्ति होती है जो ज्ञान भवसागर को नष्ट कर देता है इस प्रकार इस उपनिषद को ऐसा जानकर कर व्यक्ति कैवल्य फल को प्राप्त कर लेता है कैवल्य पद को प्राप्त हो जाता है ओम सहनावतु सहनौन सहवीर तेजस्वी तमस्तु भावित ओ शांति शांति शांति हरि ओम ओवल्योपन स